भाइयों और बहनों एक भाई लिखते हैं तो उन्होंने साढ़े तीन बजे एक पत्रकाल भेजा था उसका जवाब भी उनको नहीं मिला है अभी मुझको कहना चाहिए तो सब खत में पढ़ लेता हूँ ऐसा तो होता नहीं है हो नहीं सकता है जब इतने खत चले आते हैं कि कोई एक आदमी सब खत को पढ़ नहीं सकता है और पीछे सब भाषा में आते हैं और सब पढ़ना चाहिए तो आदमी पढ़ लेते हैं और उसी के उसी के वक्त वो ऐसा नहीं है लेकिन मैं तो करूंगा कि वो कौन सा खत है करना ऐसा चाहिए था कि इस, इसी खत में लिखना था कि क्या पूछा है तो, तो तुरंत तो उसका निकाल हो सकता था अभी ये भाई लिखते हैं तो मैंने शराब के बारे में कहा था हरिजनों के लिए वो तो एक हरिजनों के बारे में वो बात होती थी उसमें हुई तो वह लिखते लिखते हैं कि क्या हरिजनों को शराब छोड़ना और पीछे दो सोल्जर लोग पड़े हैं और बड़े बड़े अगवा लोग पड़े हैं और भी ऐसे धनिक लोग पड़े हैं उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है क्या सच्ची बात यह है कि ये ये प्रश्न करने के लायक नहीं है अरे धनिक लोग न छोड़े दूसरे न छोड़े और कोई कानून भी न हो के बंदी हो गई है इसलिए कोई किसी को पीना वो धर्म थोड़ा हो जाता है तो दूसरे पाप करें इसलिए हम भी पाप करें ये तो बन नहीं सकता है इसलिए वो तो पूछने जैसा ही था लेकिन उसको पूछते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ की मैं तो कहता हूँ की जो इस तरह से शराब पीते है उनको तो छोड़ना ही चाहिए उनके लिए कानून क्या चाहिए वो तो समझदार है हरी जान और दूसरे जो लोग पड़े हैं वो समझ नहीं सकते हैं वो, वो उनके पास वो दूसरी चीज़ें नहीं रहती है कि जिससे वो कुछ आराम के भी खोज में पड़ सकते हैं तो पीछे वो शराब पीकर अपना दर्द वो बोलना चाहते हैं वो कंगालपन है तो वो भी भूलना चाहते हैं इस तरह से वो तो उसके लिए तो कुछ भी सबब हो सकता है लेकिन जो धनिक पड़े हैं सोल्जर भी पड़े हैं उसको पीने की ज़रूरत है समय में सूखनी करता हूँ मैं कौन समझा सकता है मैं को थोड़ा धनिक लोगों को इससे समझा सकता हूँ या तो सोल्जरों को सोल्जर तो कहेंगे सिवाय तो शराब के तो हम चल नहीं सकते हैं तो मैं तो जब सोल्जर इस चीज़ को नहीं मानता हूँ तो मैं ये कहाँ से मानने वाला था बाकी मैं जानता हूँ ऐसे मेरे दोस्त भी पड़े हैं कि जो शराब को छूटे ही नहीं हैं अगरचे वो अंग्लिश में बात करता हूँ और यहाँ तो हमारे यहाँ तो काफ़ी पढ़े हैं कि जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन वो सोल्जर तो बनते हैं सब सोल्जर पीते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन अंग्रेज़ों में भी ऐसे पढ़े हैं कि जो शराब नहीं पीते तो वो तो बड़ी बात नहीं है वो ऐसी बात तो नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि सब पिए लेकिन हरीजन न पिए मैं तो कहता हूँ सब को छोड़ना चाहिए हरिजन अगर समझ बूझ छोड़ दे तो थो उसको कोई दरकार ही नहीं रहती और जब कानून की बात करते हैं तो, तो सबके लिए थोड़ा कानून ऐसा कहेगा कि धनिक लोग पी सकते हैं और लोग नहीं पी सकते हैं ऐसी बात नहीं हो सकती है अभी दूसरे जो वो वो विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा था तो एक भाई लिखते हैं कि कांग्रेस के विद्यार्थी की, की हड़ताल की तो बात नहीं रहती है ये तो कम्युनिस्ट लोगों की हड़ताल है और कम्युनिस्ट में इस तो विद्यार्थियों में कम्युनिस्ट तो रहते हैं उससे उसको कोई वास्ता नहीं है मैंने तो सब विद्यार्थियों के लिए कह दिया है उसमें कांग्रेस ही जो माने जाते हैं वो नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है वो धन्यवाद के लायक है लेकिन कम्युनिस्ट हो तो गए तो, तो वो तो हड़ताल कर सके वो कोई अच्छी बात है ऐसा थोड़ा नहीं केने वाला था और तो जैसे मैंने शराब के कहा का, के बारे में कहा ऐसे ही इन लोगों के बारे में भी मैं कहूंगा कि उनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए और उसको दर्द होता है कि कॉम्युनिस्ट भाई वो तो होशियार है देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन इस तरह से देश की सेवा नहीं हो सकती है और विद्यार्थियों को तो मैं ये कहूंगा कि उनको ये पक्षापक्षी क्या वास्ता हो सकता है विद्यार्थियों का पक्ष ही एक है कि विद्या अभ्यास करना और विद्याभ्यास को ऐसा करना कि जो सारे मुल्क के काम का हो अपने काम का नहीं पेट भरने के लिए नहीं पेट भरने के लिए विद्या विद्याभ्यास होता ही लेकिन अपने काम का दूसरी तरह से हो सकता है जैसे आज तक तो ऐसे ही चला मुल्क का वो नहीं था ऐसा मेरा दावा है लेकिन अब तो हमारे हाथ में बागदोर आ गई है तो विद्यार्थी हमको काफी चाहिए लेकिन वो विद्यार्थी सेवक होना चाहिए और वो विद्यार्थियों को विद्याभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए उसको हजम करना चाहिए और उसका अमल करना इसको विद्याभ्यास में तो कहूँगा इसलिए मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों के पास न कम्यूनिज़्म है न सोशलिज़्म है न कांग्रेस है न कुछ एक ही चीज उनके पास है कि विद्याभ्यास करना और और जिस तरह से वो विद्याभ्यास को बढ़ा सकते हैं अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं वो करना चाहिए इसलिए मैं कहूंगा कि वो हड़ताल बिल्कुल निकमी वस्तु है वो घातक वस्तु है उनकी घातक है देश के लिए घातक वस्तु है अभी ये प्रश्न करते हैं वो भी अच्छा प्रश्न है वो भाई लिखते हैं कि वो तो आपको तो जो बुरी वस्तु है उसका तो त्याग करवाना चाहते हैं आप भी करते हैं और अच्छी है ग्रहण करो तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं ये काम करते हो और पाकिस्तान में सत्याग्रह क्यों नहीं चलाते हैं ऐसा उनको कहते हैं और यहाँ यहाँ तो काफ़ी कह दिया लेकिन वहाँ तो जाओ तो ये सवाल का जवाब मैंने पहले ये दिया था सत्याग्रह का नहीं दिया है मैंने तो ये कहा कि तो मैं किस मुँह जा सकता हूँ अगर हम यहाँ पाकिस्तान की चाल चलें हम पूरी पूरी न चल सके वो तो हम जानते नहीं है अभी जानना शुरू कर ले तो ऐसे ही बन जाए जब वो कुछ करते हैं उसको हम अच्छे माने के वो करने लायक चीजें तो पीछे उससे भी ज्यादा आगे चले जाए ज्यादा आगे चले जाए तो, तो पीछे आप ही तो ये प्रश्न करने वाले ही कहेंगे ऐसा तो हम तो नहीं करना चाहते लेकिन वो कहते हैं तो उसका जवाब तो दें ये जवाब देने की रीत नहीं है तो और पीछे मैं नहीं जाता हूँ तो उसका तो शब ये है कि मैं तभी जा सकता हूँ कि जब मैं कह सकूँ देखो हिंदुस्तान में तो साफ है उसमें कुछ कहने का क्या है कहने जैसी कोई चीज़ रहती नहीं है ऐसी हमारे हमारे हाल है ही नहीं और मैंने तो कह दिया है कि मुझको तो यहाँ करना है या तो मरना है आज तक मैं कह नहीं सकता हूँ ऐसा मुकाया है उसके बदले में मैं तो ये कह रहा हूँ कि, कि दिल्ली के हिंदू सिख वगैरह कोई पागल से बन गए हैं ऐसा लगता है कि बस उनको हटा दो यहाँ से उनको क्या हटाना था उनको तो हटा दिए हैं बाकी रहे उनको भी हटा दो ये कोई मीठी जूठी बात नहीं है और ऐसी हालत में मेरा जाना फिजूल है लेकिन सत्याग्रह तो में मुझको जाने की क्या जरूरत है जो कर सकते हैं वो तो आज करें करें तब तो हम वहाँ पाकिस्तान में जितने हिंदू पड़े हैं सिख पड़े हैं वो सब सुखचैन से रह सकते हैं लेकिन आज है ही नहीं आज सत्याग्रह कहाँ रहा मैं तो किसी जगह पर देखता नहीं तो अगर सत्याग्रह नहीं है तो अहिंसा भी नहीं है और है ही नहीं अहिंसा आज कौन मानता है सब हिंसा हिंसा मानते हैं सब कहते हैं कि हमको हमको लश् का दे दो मिलिटरी देड़ो, तो हम रसी हो सकते हैं तब तो हम चैन से बेच सकते हैं अगर मिलिट्री हमको न मार दो तो हम चैन से नहीं बेच सकते इसलिए हुआ है इस आज कि ईश्वर के, के बदले में हमने मिलिटरी को ईश्वर का स्थान दे दिया ऐसे हम बन गए इसका मतलब ये होगा तो हम हिंसा के पूजा बन गए तो हिंसा की बुजुर्ग रहते हैं सत्याग्रह क्या चलाएंगे सत्याग्रह चलावे तो सारी हमारे अखबार है उसकी शखल बदल जाएगी आज तो हमारे अखबार भी तो काफ़ी गंदगी फैला रहे हैं और हम करोड़ों की तादाद में पड़े हैं वो सत्याग्रह कुछ भी हमने चलाया तो आज तो भूल गए हैं इसलिए मैं कहूँगा कि वो हमेशा वो तो चीज़ ऐसी है कि चलाने चलने जैसी चीज़ है लेकिन चलाने वाले नहीं है चलने चलाने वाले का दिल बदल गया या तो मिट गए तो किसी कैसे वो चढ़ सकता है ये ये चीज है और पीछे वो कहते हैं कि ये भी सही लेकिन जब इतने मुस्... इतने हिंदू हैं और सिख है वो वहाँ से पाकिस्तान से हटा दें उनको तो उनके लिए जगह कहाँ रहेगी अगर मुसलमान न चले जाए तो, तो कम से कम जितने हिंदू और सिख पाकिस्तान से निकल गए इतने तो कम से कम मुसलमान जाने चाहिए तो मेरा ऐसा मानना है कि करीब करीब इतने मुसलमान तो चले गए इससे हमारा काम निपटता नहीं है बाकी जो मुसलमान रहे हैं वो तो वो तो पड़े ही हैं यहाँ पाकिस्तान खाली कर ले बिल्कुल खाली तो नहीं हुआ है लेकिन वो खाली करने की चिष्टा चल रही इसमें मुझको शक्ल है तो वहां से सबके सब, सब हिंदू और सिख निकल जाए फिर भी यहाँ जहाँ काफ़ी मुसलमानों की तादाद रह जाती है इसलिए तो और इस बात तो मनोरंज साहिब ने कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और वहाँ कहते हैं कि कम से कम आ, सत्तर हज़ार लोग तो चले गए तो काफ़ी तादाद में गए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की इस ज़माना में तो नहीं हुई है लेकिन इस वक्त हुई तो वैसे उसकी तो भली बुरी बातें निकलती है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो सब यहाँ जो मुसलमान पड़े हैं यूनियन में उसके प्रतिनिधि कहें उनको तो वो हैं तो उनको क्या हम मार डालें कि या तो पाकिस्तान में हम भेज दें और भेज दें तो किस बात पे हम कैसे हमें भेज सकते हैं ये समझने लायक चीज़ बड़ी है लेकिन इसमें तो आज तो यही कहूँगा कि हमारे ऐसा कहना कि कि हम तो मुसलमान यहाँ से हटा देंगे वो मुझको तो बड़ी लज्जातप बात लगती है और मेरी जबान से तो वो निकलने वाली चीज़ नहीं है उसमें कोई मैं बहादुरी नहीं पाता हूँ उसमें मैं कोई कोई मजाक बात नहीं चाहता हूँ वो तो एक वाहियात बात हो जाती है और वो तो कौमी बात बिल्कुल हिंदुस्तान में फैल गया ऐसा हमारे कहना पड़ेगा तो दुनिया में कहीं है मैं चाहता ही हूँ और है तो भी मुझको कोई परवाह नहीं है यहाँ तो हम दुनिया की सब बदियाँ है उसकी नकल थोड़ा करना चाहते हैं हमारी तो जितनी नीतियाँ है कहीं भी हो उस नीतियाँ की नकल करना है तो ये कोई नीति की बात नहीं है ये तो आज का जितना सवाल आया है उसका मैंने कहा मेरे पास भावलपुर पे आज काफी लोग आ गए है लोग तो आ गए थे मीरपुर में तो कश्मीर में है वो वहाँ से भी वो तो विचारे परेशान हुए हैं उसको मैं छोड़ देना चाहता हूँ दोनों दोनों बात सब करते थे वो मर्यादा मेरे कर अदब से बात करते थे और इतने में बात होती थी मेरी तो पंडित जी आ गए तो पंडित जी कोई मैंने कहा अभी इसकी बात सुन लो तो मीरपुर वाले तो पंडित जी के साथ बात करके मेरी उसी उमिर है के कुछ या कुछ हो जाएगा उसका पूरा संतोष मिल सके आज शाही नहीं आज तो हमारे बीच में लड़ाई तो छीड़ो नहीं गई है लेकिन एक किस्म की तो चल रही है इसमें आज ऐसा रास्ता निकालना मीरपुर में जितने आदमी अभी पड़े हैं जो वहाँ नहीं लेना चाहते हैं उसको यहाँ लाना वो सब एकाएक नहीं आ सकती हैं ऐसा मुझको डर तो है लेकिन उस बारे में जितनी कोशिश हो सकती है इतनी कोशिश पंडित जी कर रहे हैं वो तो कह कहकर गए मैं तो मानता हूँ कि कर रहे हैं और ये काटे हुए भी कोई न बच सके और किसी को न ला सके तो करें क्या उसने हमारे पास सीटनी चाहिए इतनी गाड़ियाँ नहीं है आज तो रास्ता भी कश्मीर का इस तरह से खुला नहीं है थोड़ा तो चले जाते हैं लेकिन ऐसा खुला नहीं है कि सारे आम लोग कितने जाना चाहिए लाखों वहाँ जाए लाखों वहाँ से आगे इतनी इतनी में आज तो लोग हटते फिरते भी नहीं हैं तो वो तो मीरपुर की बात में छोड़ दूँ लेकिन भावलपुर की बात है वो तो जो सुनने लायक मैंने उनको कह दिया है कि मैं इस बारे में जो तो मेरे से हो सकता है वो तो मैं कोशिश तो करूँगा कि क्या चीज़ें मैं समझ तो लूँ लेकिन उन्होंने कहना ही है कि क्या एक सुबह से आदमी आई वो भी शरणार्थी दुखी उनको तो वो मिल सकता है एप्लीकेशन वो कर सकते हैं लेकिन आप भावलपुर से जो आए हैं वो नहीं कर सकते हैं ऐसा सिलचिला है ना कहीं यहाँ लेते हैं और वो जो आदमियों को कुछ नौकरी वगैरह मिल सकती है तो उसका ले लेते हैं नाम तो हमारा नाम रजिस्टर क्यों ना हो और इतनी तकलीफ हमको क्यों गाँह करनी पड़े तो मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा है ही नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन वो कहते और अच्छे आदमी कहते थे कि ऐसा है तो मैंने कहा कि मैं तलाश करूं, मैं देख लूँगा मैं तो पीछे आपको पता दे दूंगा। सब हुकूमत के लोग तो पढ़े ही गिरफ्तार उसके पास वो सब पहुँच नहीं सकते हैं मेरे पास तो पहुँच सकते हैं कि मैं तो उसी काम के लिए पढ़ा हूं। दूसरा मेरे पास है ही नहीं काम तो आते हैं मैं उनके बात सुन लेता हूं और काफ़ी आदमी आ थे वो सब लिए मुझको ये कहना चाहिए कि बड़ी अलग से बात कर रहे हैं ऐसी वाहियात बात नहीं करते थे और कहते थे कि यह नहीं है तो नहीं है तो हम हम पीछे गबारा कर देंगे लेकिन इसका इसकी बर्दाश्त नहीं होती है कि हम कुछ नहीं है तो कि हम एक रियासत में से लेकिन अगर खालसा में से आते पंजाब में से हो कि शहरी सूबे में तो तो भी फिक्र है उनकी एप्लीकेशन ले लेंगे दे तो मैं कहता हूँ कि वो हो नहीं सकता और हुआ है तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं भी गलती से हो गए वो तो कहते हैं कि सरदार ने तो कहा कि हाँ ऐसे ही होने वाला है फिर भी नहीं होता है तो क्यों तो उसको तो शक में डाल देती है चीज़ को सरदार तो हुक्म निकाल सकते हैं तो उन्होंने तो कहते हैं कि हुक्म भी निकाला फिर भी होता नहीं है तो मुझको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गैर समझौता है, है कि नहीं उसका तो पता निकल जाएगा लेकिन मुझको लगा कि यहाँ इतना भी केंद्र उससे भी उन लोगों को कुछ इसलिए इना मिल जाता है तो चलो हमारा काम तो चलता है इसलिए वो बात मैंने कह दी ख़त्म हो गया